ओशो ओशो की ऊर्जा जागरण, भाग शैलेन्द्र जी, के हैं, उनकी वाणी में परम सत्य के अनुभव की सुगंध है वे आज के युग के जीवन रहस्यवादी संतों में से आइए सुनते हैं उनकी अमृत वाणी। व्यारे मित्रों सत्संग के सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ कुछ प्रश्न ऊर्जा के संबंध में पूछे गए हैं पहला प्रश्न अध्यात्म के जगत में जब ऊर्जा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका ठीक ठीक अभिप्राय क्या होता है ऊर्जा शब्द एक तो विज्ञान में प्रयोग किया जाता है फिजिकल एनर्जी भौतिक ऊर्जा के रूप में अध्यात्म में ऊर्जा शब्द का उपयोग चेतना के संगणित रूप के लिए किया जाता है कॉन्सियनेस जब कंडेंस्ड हो जाती है तो भीतर वह जीवन की ऊर्जा बनती है वही जीवन ऊर्जा अलग अलग ढंगों से व्यक्त होती है हमारे भीतर सात चक्र हैं इन सात चक्रों के माध्यम से वह ऊर्जा भी सात रंगों में व्यक्त होती है भीतर एक इंद्रधनों से तो एक शब्द में हम उसे कह लें जीवन की ऊर्जा लाइफ एनर्जी सात उसके प्रगटीकरण उसके मैनिफेस्टेशन है मूलाधार चक्र से जब वह प्रकट होती है तो हम उसे कह सकते हैं कामशक मूलाधार चक्र से जब प्रकट होती है तो हम उसे कह, कह सकते हैं कर्म शक्ति मस्कुलर पावर शरीर की जो फिजिकल शक्ति है वह स्वादिष्टान चक्र से जब जीवन शक्ति प्रकट होती है तो वह सेक्स एनर्जी के रूप में काम शक्ति के रूप में मणिपुर चक्र से जब जीवन ऊर्जा अभिव्यक्त होती है तो वह प्राण शक्ति वाइटल फोर्स वाइटलिटी के रूप में चौथे चक्र अनाहत से वही ऊर्जा भाव शक्ति के रूप में प्रेम ऊर्जा के रूप में अभिव्यक्त होती है पांचवें चक्र विशुद्ध से वही विचार की शक्ति बन जाती है साइकिक पावर बन जाती है छठवें चक्र आज्ञा से जीवन की शक्ति संकल्प शक्ति का रूप लेती है विल पावर और सातवें चक्र सहर, सहस्त्रार से वह विवेक की शक्ति साक्षी बन जाती है जीवन ऊर्जा एक ही है लेकिन उसके प्रकट होने के ढंग अलग अलग हो जाते हैं कि पुराने धर्मों तथा कथित धर्मों के अनुसार ऊर्जा के निम्नतर रूपों को निंदित किया गया था मैं चाहूंगा कि हमारे मन में इन सातों मैनिफेस्टेशन के प्रति कोई हायरैर की, की भावना ना हो इसमें कोई नीचा नहीं है कोई ऊपर नहीं है इन सात ढंगों से जीवन ऊर्जा अभिव्यक्त होती है लेकिन इसमें हाई रैरकी की कहीं भी नहीं है ना तो कुछ निंदनीय है और ना ही कुछ प्रशंसनीय है हाँ ये सात मंजिला इमारत मनुष्य को मिली है ये चेतना के सात तल हम इन सातों तलों पर पहुंचे वहाँ का आनंद ले सकें हर एक तल पर हम जी सकें वह हमारी क्षमता होना चाहिए ये सभी ऊर्जा की अभिव्यक्तियाँ काम से लेकर आराम तक जीवन के लिए सभी उपयोगी हैं इसमें कोई उच्चतर और निम्नतर नहीं है हाँ शरीर में देखें तो सहसधार ऊपर है मूलाधार नीचे है लेकिन वह केवल एक फिजिकल घटना है आध्यात्मिक रूप से कुछ ऊपर या नीचे नहीं है लेकिन तथाकथित धर्मों में बहुत उच्चता और निम्नता की धारणा जीवन ऊर्जा के साथ जोड़ दी गई उससे बहुत मुश्किल खड़ी होती है अच्छा हो हम एक ही शब्द का उपयोग करें जीवन ऊर्जा जैसे सूरज की सफेद प्रकाश किरण होती है और से अलग अलग अभिव्यक्तियां देती है एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि क्या हमारी चेतना भी ऊर्जा का ही एक रूप है और चेतना मृत्यु के बाद भी कहा जाती है मेडिकल साइंस में माना जाता है कि मृत्यु होने के पश्चात ब्रेन सबसे आखिरी में काम करना बंद करता है कृपया इस बारे में थोड़ा समझाएं शरीर के तल से देखें मेडिकल साइंस के हिसाब से तो हम अपनी ऊर्जा को तीन हिस्सों में तो वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं एक तो ब्रेन है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल वेव्स विद्युत ऊर्जा के रूप में जीवन शक्ति काम कर रही है फिर मस्तिष्क से विद्युत ऊर्जा चलती है दो रूपों में एक तो नर्वस सिस्टम के माध्यम से और फिर न्यूरो केमिकल्स के माध्यम से मसल्स तक पहुँचती है शरीर की परिधि तक पहुँचती है और दूसरा रूप उसका है हाइपोथेलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से शरीर के सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अंत श्रावी ग्रंथियों को वह संचालित करती है तो रासायनिक रूप में परिवर्तित होती है नर्वस सिस्टम में भी बहुत से न्यूरो केमिकल्स हैं तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और तब जाकर या तो नर्वस सिस्टम के माध्यम से या एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से वह रासायनिक ऊर्जा फिर फिजिकल ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो विज्ञान इन तीन तलों से राजी है कि एक तो भौतिक तल है दूसरा रासायनिक तल है और तीसरा एक विद्युतीय तल है जब मृत्यु घटित होती है तो सबसे पहले फिजिकल एनर्जी वापस खींच ली जाती है और सूक्ष्म मृत्यु जब घटती है तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं और सबसे अंत में विद्युतीय परिवर्तन होते हैं अंततः है ब्रेन कि जो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस चल रहे हैं वे भी काम करना बंद कर देते हैं और तब मृत्यु घटित होती है यहां तक विज्ञान की पकड़ में आता है आज से डेढ़ वर्ष पहले तक केवल भौतिक घटनाओं को ही मृत्यु का पर्यायवाची माना जाता था हृदय ने धड़कना बंद कर दिया कि नब्स चलनी बंद हो गई कि श्वास चलनी बंद हो गई इसको ही मृत्यु माना जाता था आज मृत्यु की परिभाषा बदल गई जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है वहां की विद्युतीय गतिविधियां बंद हो जाती हैं अब उसे मृत्यु माना जाता है यदि मस्तिष्क सक्रिय है विद्युत ऊर्जा वहां पर मौजूद है केवल हृदय बंद हो गया है अथवा श्वास बंद हो गई है या किसी अन्य शरीर के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है उसे पुनः संचालित किया जा सकता है यह संभव है हृदय धड़कने के छह मिनट बाद भी अगर हृदय को फिर से धड़का लिया जाए किसी कृत्रिम उपाय से तो जीवन फिर वापस लौट आएगा तो मृत्यु की परिभाषा अब बदल गई शायद भविष्य में मृत्यु की परिभाषा फिर बदल जाएगी यदि हमें विद्युत ऊर्जा से और सूक्ष्म तरंगों का एहसास होना शुरू हुआ तो शायद वह संभव है और सूक्ष्म उपकरण जब बन जाएंगे जो विद्युत ऊर्जा से भी सूक्ष्म ऊर्जा को माप सकेंगे पकड़ सकेंगे तब हम जानेंगे कि मस्तिष्क ने जब काम करना बंद कर दिया तब भी कहीं कुछ और सूक्ष्म तल पर अभी जीवन मौजूद है हिंदुओं की मान्यता है कि पूरी पूरी मृत्यु लगभग तीन दिन के बाद घटित होती है जब हमारा सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से पूरी तरह विदा हो जाता है उसमें करीब करीब तीन दिन लग जाते हैं तो हो सकता है भविष्य में ऐसा कोई उपाय हो जाए कि मस्तिष्क की विद्युती गतिविधियां बंद होने के बावजूद भी फिर से सूक्ष्म शरीर को मस्तिष्क से जोड़ा जा सके और पुनः सक्रिय किया जा सके एक भविष्य की संभावना कह रहा हूं तो आप पूछते हैं कि क्या चेतना भी ऊर्जा का ही एक रूप है मैं कहना चाहूंगा ठीक इससे उल्टी बात कि ऊर्जा चेतना का एक रूप है चेतना ऊर्जा से भी ज्यादा सूक्ष्म है आज हम जिसे ऊर्जा की तरह जान रहे हैं ज्यादा अच्छा होगा कहना कि वह चेतना का सघन रूप है और जैसा कि विज्ञान कहता है कि ऊर्जा का सघन रूप पदार्थ है इस सीक्वेंस में इस क्रम में चीजों को जमाएं। सर्वाधिक सूक्ष्म है चेतना जब वह संघनित होती है कंडेंस्ड होती है तो वह ऊर्जा का रूप लेती है फिर यह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा रसायन ऊर्जा का रूप लेती है और रसायन ऊर्जा और संगणित होकर भौतिक ऊर्जा का रूप लेती है तो आज मेडिकल साइंस की भाषा में इस बात को हम तीन स्टेप तक तो समझ सकते हैं विद्युत ऊर्जा तक रसायन ऊर्जा तक और भौतिक ऊर्जा तक शायद भविष्य में हम इसके और सूक्ष्म आयाम में प्रवेश कर सकेंगे ये मुमकिन है चेतना का और सूक्ष्म आयाम भी वैज्ञानिक उपकरणों की पकड़ में आ सकेगा तब हम और सूक्ष्म तल पर पहुंच जाएंगे चेतना को हम जान सकेंगे सच पूछो तो भौतिक विज्ञान बहुत नजदीक पहुंच गया है चैतन्यता की तरफ धार्मिक लोग तो सदा से कहते रहे कि सारा जगत चेतना से निर्मित है परमात्मा से निर्मित है अब धीरे धीरे विज्ञान की पकड़ में भी बात आ रही है लेकिन उनकी शब्दावली थोड़ी भिन्न है समझें कि भौतिक विज्ञान ने खोज लिया है द लॉ ऑफ होते हैं, अनिश्चितता का नियम तो विज्ञान खुद ही अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है इसके पहले तक विज्ञान बिल्कुल सुनिश्चित था लेकिन जैसे जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स परमाणुओं से भी छोटे कणों की खोज हुई तब पता चला कि वे कण भी हैं और तरंग भी हैं किन्हीं प्रयोगों में वे कण के रूप में सिद्ध होते हैं और किन्हीं अन्य प्रयोगों में वे तरंग की भांति पकड़ में आते हैं पदार्थ धीरे धीरे खो गया ऊर्जा के जगत में प्रवेश हो गया सिर्फ तरंग आज भौतिक विज्ञान ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खोज लिया कि उन तरंगों का व्यवहार अति सूक्ष्मतल पर बहुत अनिश्चित है इसका तो मतलब हुआ कि उनके अपने मूड्स हैं, उनकी अपनी भावदशाएं हैं उनके व्यवहार करने का तरीका सुनिश्चित नहीं है तो यही तो अर्थ हुआ चैतन्यता का चैतन्यता का और क्या अर्थ है कि चीजें जड़ नहीं हैं, मुर्दा नहीं हैं, उनके अपनी भावदशाएं हैं उनके अपने मूड्स से उनके अपने विचार हैं उनका व्यवहार वे स्वयं ही तय करती हैं बहुत सूक्ष्म तल पर जाकर यह बात पकड़ने आई स्थूल तल पर चीजें सुनिश्चित जान पड़ती थी लेकिन सूक्ष्मतल पर अनिश्चितता का नियम समझ में आया तो एक दूसरे टर्मिनोलॉजी में एक दूसरी शब्दावली में विज्ञान धीरे धीरे राजी हो रहा है कि पदार्थ के जो सूक्ष्मतम कण हैं, जो कर्ण हैं, उनकी अपनी चेतना है वे स्वयं निर्णायक हैं। एक छोटी सी चुटकुले से समझे मुल्ला नसरुद्दीन एक नए गांव में गया वहां उसको कहीं मिठाई खरीदने गया हलवाई की दुकान पर हलवाई को उसने पैसे दिए हलवाई के पास चिल्लर नहीं थी वापस करने की चार आने वापस करने थे पहचान बना लो कि हलवाई की दुकान कौन सी उसने देखा कि हलवाई की दुकान के सामने एक भैंस बैठी हुई है उसने कहा बिल्कुल ठीक भैंस जिस दुकान के सामने बैठी वही दुकान दूसरे दिन नसरुद्दीन वहां पहुंचा उसने भैंस तलाशी कि भैंस कहां है एक नाई की दुकान के सामने हेयर कटिंग सैलून के सामने भैंस बैठी थी न उसने भीतर उस नाई की गर्दन पकड़ ली और कहा कि हद करते हो हलवाई तुमने चार आने के पीछे अपना का, काम धंधा बदल लिया जात बदल ली हलवाई से नाई बन गए मेरे चार आने लौटाओ हमें हंसी आएगी क्योंकि मुल्ला जिस चीज से नापने चला है जिस चीज से पहचान बना रहा है वह चीज स्वयं ही अनिश्चित है भैंस कल कहा बैठेगी ये पहले से तय नहीं हो सकता भैंस का अपना मूड है आज हलवाई के सामने बैठी नाई के सामने बैठ जाए। परसों कहो बैठे ही ना। उसका अपना मूड है जब तक विज्ञान स्थूल पदार्थ की खोज कर रहा था तब तक बड़ी सुनिश्चितता और सर्टेनिटी पाई गई जैसे जैसे सूक्ष्म तल पर विश्लेषण शुरू हुआ अनिश्चितता होने लगी इसका अर्थ हुआ कि पदार्थ का भी जो सूक्ष्म रूप है उसकी अपनी जीवंतता है उसकी अपनी चेतना है यह भैंस कहां बैठेगी कल ये पक्का नहीं हो सकता ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स यह अति सूक्ष्म तरंगें कैसा व्यवहार करेंगी ये सुनिश्चित नहीं है तो एक दूसरी तरफ से विज्ञान ने भी वही बात खोज ली जो धार्मिक लोगों ने सजा सजाते जानते थे तो मैं कहना चाहूंगा कि चेतना का संगठनित रूप ऊर्जा है ऊर्जा का संगठन रूप पदार्थ है मृत्यु में जो घटना घटती है वो रिवर्स डायरेक्शन में स्थूल से सूक्ष्म की ओर धीरे धीरे मृत्यु घटित होती है जब जन्म घटित होता है तब सूक्ष्म से स्थूल की तरफ सबसे पहले चेतना फिर वह गर्भ में आती एक छोटा सा सेल विकसित से होना शुरू होता फिर धीरे धीरे उसका विकास होता मस्तिष्क बनता बच्चे का मां के गर्भ में धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्से बनते और फिर धीरे धीरे शरीर बड़ा होता तो जब जन्म हुआ था तब सूक्ष्म से स्थूल की तरफ विकास हुआ था और जब मृत्यु घटती है तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर विपरीत दिशा में जीवन ऊर्जा खिसकना प्रारंभ करती है तीसरा प्रश्न विज्ञान ने खोजा कि पदार्थ एवं ऊर्जा एक ही सत्य के दो पहलू हैं तथा आपस में परिवर्तनशील हैं पदार्थ ऊर्जा में और ऊर्जा पदार्थ में रूपांतरित हो सकता है आधुनिक विज्ञान ने बिग बैंग थ्योरी की खोज की है जो कहती है कि महाशून्य में एक महाशून्य से सारे जगत का निर्माण हुआ क्या धर्म की खोज इस वैज्ञानिक धारणा से कोई तालमेल रखती है बहुत दूर तक तालमेल रखती है संतों ने सदा से यही कहा है जो आज बिग बैंग थ्योरी कह रही है एक जोर की बैंगिंग हुई जोर की ध्वनि और सारे जगत का निर्माण महाशून्य से हुआ ईसाई कहते हैं लोगोस दि वर्ड भारतीय संत कहते हैं शबद प्रणव ओंकार सतनाम उससे सारे जगत का निर्माण हुआ सबसे पहले ओंकार फिर उसके बाद ऊर्जा के विविध रूप फिर सारे पदार्थ फिर सारा जगत का विस्तार आया विज्ञान ने पदार्थ के तल पर खोजा पदार्थ ऊर्जा ठीक इसी प्रकार अध्यात्म की भाषा में हम कह लें शरीर और परमात्मा पदार्थ और चेतना ये वही दो बातें हैं और ये परिवर्तनशील हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा चेतना ही संगमित होकर मन बन जाती मन और संघनित होकर शरीर का रूप धारण कर लेता इसलिए हमारे मन में जैसी वासनाएं होती हैं जो हमारी कामनाएं होती हैं वैसे वैसे हमारा शरीर विकसित होता चला जाता है समझे आज से कुछ हजार साल पहले मनुष्यों को सुगंध का एहसास नहीं होता था ऋग्वेद को पढ़ें उसमें फूलों का तो वर्णन सुगंध का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है ऐसा लगता है कि ऋग्वेद के काल में गंध का एहसास नहीं होता था सुगंध की इंद्री विकसित नहीं हुई थी पहले चित्त में कामना पैदा हुई कि सूंघा जाए और तब शरीर में वे इंद्रियां विकसित होनी शुरू हुई जो सूंघने में सक्षम है आज से पांच हजार साल पहले संभवतः केवल तीन रंग ही देखे जाते थे पुरानी किताबों में तीन रंगों से ज्यादा का वर्णन नहीं है आज हम सात रंग देखने में सक्षम है इंद्रधन शायद भविष्य में हम और भी ज्यादा रंगों को देख सकेंगे आज भी हमारे बीच में जो कलाकार हैं पेंटर्स हैं, कवि हैं, वे शायद हमसे ज्यादा साइकेडेलिक कलर्स, हमसे ज़्यादा मनमोहक रंगों को देख पाते जो हम सभी लोग नहीं देख पाते हम में से करीब करीब पांच प्रतिशत लोग कलर ब्लाइंड हैं अभी भी उनकी आंखों में वही क्षमता नहीं है कि सातों रंगों को वो देख सके धीरे धीरे मनुष्य का विकास हो रहा है इंद्रिया विकसित हो रही है पहले मन में कामनाएं पैदा होती है फिर वैसा शरीर निर्मित होना शुरू हो जाता है तो चेतना से मन मन से शरीर तो की इस खोज से बात मिलती जुलती है कि पदार्थ और ऊर्जा आपस में रूपांतरणी है वही मैं आपसे कहना चाहूंगा बिग बैंग थ्योरी से भी ये बात मिलती जुलती है कि जगत की शुरुआत एक महाध्वनि से ओंकार से हुई और जगत का प्रलय भी उसी महाध्वनि में होगा उसी में फिर सब डूब जाएगा विज्ञान कहता है कि पहले महाशून्य था वह दो में विभाजित हो गया पॉजिटिव और निगेटिव सकारात्मक और नकारात्मक और निश्चित रूप से प्रलय में फिर से प्लस और माइनस ऊर्जाएं आपस में मिलकर फिर शून्य हो जाएंगी और सारा खेल सारी लीला समाप्त हो जाएगी ऐसे समझें कि जैसे पानी है भाफ है बर्फ है एक ही सत्य के तीन रूप हैं ठोस तरल और गैस रूप ऐसे ही हमारा शरीर ठोस रूप है मन बहुत तरल है बहुत चंचल है और चेतना वाष्प रूप है और ये आपस में परिवर्तनशील हैं इसलिए इनमें कोई विरोध नहीं है शरीर और आत्मा एक दूसरे के विपरीत नहीं है जैसे कि भाफ और बर्फ हिमालय पर जमी शाश्वत बर्फ और हवा में उड़ते बादल ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है एक ही तत्व दोनों में मौजूद है अलग अलग रूपों में वो जो बादलों की तरह घूम रहा है और जो शाश्वत बर्फ जमी हुई है वे एक ही हैं, यद्यपि दोनों ने बड़े अलग अलग आकृतियां बड़े अलग अलग रंधन होने के चुने हैं जीवन एक स्पेक्ट्रम है एक इंद्रधनुष जैसा है हमारी ऊर्जा या चेतना स्पेक्ट्रम को समझें सबसे स्थूल हमारा शरीर भौतिक देह है दूसरा शरीर संत कहते हैं इससे सूक्ष्म इथरिक बॉडी या भाव शरीर या आकाशीय शरीर उसे कह सकते हैं तीसरा शरीर उससे भी सूक्ष्म एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर चौथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जिसे हम कह सकते हैं मन शरीर साइकिक बॉडी चौथा के बाद पांचवा आत्म शरीर स्परिचुअल बॉडी छठवां कॉज्मिक बॉडी ब्रह्म शरीर और सातवां निर्माण का वह शून्य शरीर तो शुरुआत उस शून्य से हुई वह स्थूल होते होते होते स्थूल शरीर तक पहुंच गया तो सूक्ष्म से स्थूल तक का यह पूरा स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष जैसा है इसमें विपरीत कुछ भी नहीं है तो विज्ञान की यह बात कि पदार्थ और ऊर्जा आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं ऐसा ही समझें इंद्रधनुष के रंग हरा रंग ही धीरे धीरे नीला हो जाता है एक तरफ वही दूसरी तरफ पीला हो जाता है या ऐसा कह लें कि हरा और नीला जहां मिल जाते हैं नीले और पीले जहां मिल जाते हैं वहां हरा रंग पैदा हो जाता है इंद्रधनुष में क्लियर कट डिमार्केशन हम नहीं कर सकते कि कहां एक रंग समाप्त होता कहां दूसरा शुरू होता है एक रंग दूसरे में परिवर्तित हो जाता है वह शून्य निर्वाण काया से ही कॉज्मिक बॉडी ब्रह्म शरीर का निर्माण हुआ वह ब्रह्म शरीर ही स्पिरिचुअल बॉडी आत्मा बन गई एक इंडिविजुअल के भीतर उससे ही धीरे धीरे मनस् शरीर बना मनस्त शरीर से एस्ट्रल बॉडी बनी उस सूक्ष्म शरीर से भाव शरीर और भाव शरीर के बाद स्थूल शरीर यह पूरा एक स्पेक्ट्रम है चीजें आपस में बदल रही हैं कहने के लिए हमने सात खंडों में बांट दिया लेकिन ऐसे स्पष्ट खंडीकरण कहीं है नहीं कहीं कोई विभाजन नहीं है एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे में बदल रहा है इसलिए पुरानी धर्मों की धारणा एक हिसाब से गलत है कि शरीर और परमात्मा एक दूसरे के विपरीत है एक दूसरे के विपरीत नहीं है परमात्मा का ही स्थूल रूप शरीर है शरीर का ही बहुत सूक्ष्म रूप परमात्मा है दोनों में कुछ वैमनस्य नहीं है इस ढंग से समझें एक मित्र ने पूछा है कि क्या ऊर्जा को जगाने के लिए किन्हीं मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है जैसे ओम मणि पद्म अहम ब्रह्मास्मी अथवा सो अहम कृपया प्रकाश डालें मंत्रों का उपयोग किया तो जा सकता है लेकिन वे मंत्र ज्यादा उपयोगी होंगे जिनमें कोई अर्थ नहीं है जब आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं या सो अहम मैं भी वही हूं इसमें एक अर्थ है इन शब्दों को रिपीट करने से सम्मोहन तो जरूर पैदा हो सकता है निद्रा पैदा हो सकती है लेकिन ऊर्जा का जागरण संभव ना हो सकेगा ऊर्जा जागरण के लिए ज्यादा अच्छा हो हम ऐसी ध्वनिया या मंत्र चुने जिनमें कोई अर्थ नहीं है कोई शब्द नहीं है जब एक व्यक्ति कह रहा है मैं ब्रह्म हूं वो किसको समझा रहा है अपने आप को समझा रहा है और किसी को नहीं मैंने सुना है एक स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक पति पत्नी अपने बच्चे को लिए हुए बैठे थे पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं पांच मिनट में टॉयलेट से होकर आती हूं बच्चे को जरा संभालो पतिदेव ने बच्चा अपनी गोद में लिया वो महिला जैसे ही वहां से गई वो बच्चा जोर जोर से चीख चीख के रोने लगा मम्मी मम्मी चिल्ला रहा जोर जोर से चीख मार मार कर रो रहा है उसका बाप उसको हिला डोला रहा है संभाल रहा लेकिन वो संभाल नहीं रहा फिर वो धीरे धीरे उससे कहना शुरू करता है कि मुरारी शांत रहे मुरारी बिल्कुल शांत रहे थोड़ा सा धीरज रख बस अभी वो आती ही होगी पांच मिनट में मुरारी बिल्कुल शांत मुरारी देख मु क्या कहेंगे शांत रहे कुछ ना कर बिल्कुल शांत रहे दूसरे लोग में खड़े ये सुन रहे थे बगल में बैठी थी तो बच्चे को बड़े प्रेम से बड़े धैर्य से संभाला बार बार उसे बड़े प्रेम से समझा रहा है देखे मुरारी शांत रहे मुरारी धीरज रख अरे लोग क्या कहेंगे वो महिला बोली कि माफ करिए मुरारी लाल तो मेरे पति का नाम है बच्चे का नाम तो पप्पू है अपने आप को समझा रहे गुस्सा तो के पटक दे बच्चे को अपने आप को ही समझा रहे मुरारी बेटा शांत रहे अरे थोड़ा तो धैर्य रख कुछ कर बैठना पांच मिनट की बात है अरे लोग क्या कहेंगे कुछ कर बैठना जब तुम कह रहे हो हम ब्रह्मास्मि सो अहम किसे समझा रहे हो मुरारी शांत धीरज रख अगर पता ही हो ताकि मैं ब्रह्मू तो फिर कहने की जरूरत ना पड़ती कोई आदमी सड़क पर जा रहा हो बार बार कहता जाए कि मैं पुरुष हूं क्या समझ रखा है मैं पुरुष हूं चाहे कोई कुछ भी कहे मैं पक्का पुरुष हूं सौ प्रतिशत कोई शक नहीं है तो सभी को शक पैदा हो जाएगा कि मामला क्या है अगर तुम्हें पता ही है कि तुम पुरुष हो तो कहने की जरूरत क्या है नहीं जो लोग रट रहे हैं हम ब्रह्मांसमी आम ब्रह्मास्मी ब्रह्मास उन्हें बिल्कुल पक्का पता है कि जो वो कह रहे हैं वो वो नहीं है <laughs> इसलिए मंत्र का उपयोग आप सम्मोहन तो पैदा कर सकता है एक प्रकार की निद्रा पैदा कर सकता है अगर सम्यक रूप से उपयोग किया जाए तो ऊर्जा के जागरण में उपयोगी हो सकता है उसके लिए ज्यादा बेहतर हो हम अर्थहीन ध्वनियों को चुनें वे ऊर्जा के जगाने में ज्यादा सहयोगी होंगे एक मित्र ने और इसी प्रकार का प्रश्न पूछा है आचार्य भीतर की शक्ति को जगाने के उपायों के बारे में कुछ कहें उशो ने एक प्रवचन में ऊर्जा का पूरा विज्ञान दिया है अपनी भीतर की शक्तियों के संबंध में भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है शरीर में ऊर्जा संग्रहित होती है गहन निद्रा में ऊर्जा संरक्षित होती है कंजर्व होती है जिसे हम सामान्य जागरण कहते हैं दैनिक क्रिया कलापों में ऊर्जा खर्च होती है प्राणायाम और व्यायाम से ऊर्जा जागती है धारणा से ऊर्जा केंद्रित होती है फोकस्ड एकत्रित होती है ध्यान से ऊर्जा उर्धगामी होती है ऊपर चढ़ती है काम क्रोध लोभ आदि वासनाओं में ऊर्जा नीचे गिरती है अधोगामी होती है प्रेम में प्रसन्नता में आनंद में ऊर्जा फैलती है विस्तृत होती है और समाधि में ऊर्जा ब्रह्म की परम ऊर्जा के साथ एक होती है उसमें विलीन होती है यह ऊर्जा का पूरा विज्ञान है तो ऊर्जा को जगाने के लिए व्यायाम और प्राणायाम ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं योग की साधना में इन दोनों का बहुत उपयोग किया गया है धारणा से ऊर्जा एकत्रित होगी केंद्रित होगी ध्यान से ऊर्जा ऊपर को चढ़ेगी प्रेम से ऊर्जा फैलेगी भय से ऊर्जा सिकुड़ती है चिंता में ऊर्जा सिकुड़ती है इसका विपरीत भी याद रखना जैसे प्रेम में फैलती है आनंद में फैलती है इसका ठीक विपरीत दुख में चिंता में भय में ऊर्जा सिकुड़ती है ध्यान में ऊपर चढ़ती है वासना में नीचे गिरती है इस पूरे विज्ञान को समझ लो तब फिर अपने जीवन की ऊर्जा के साथ हम उसका ठीक ठीक सदुपयोग करना सीख सकेंगे ओशो ने जो ध्यान की विधियां बनाई हैं उनमें अलग अलग विधियों से ऊर्जा को उर्दामी करने के उपाय किए गए हैं। उदाहरण के लिए सक्रिय ध्यान में भस्त्रिका प्राणायाम का, का उपयोग किया गया है कुंडलनी ध्यान में शरीर के कंपन का शरीर की एक एक्सरसाइज एक व्यायाम नाद ब्रह्म ध्यान में गुंजार की ध्वनि का जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक अर्थहीन ध्वनि वह ज्यादा उपयोगी होगी इसलिए नाद ब्रह्म ध्यान में गुंजन का उपयोग किया गया है अब गुंजार की आवाज में कोई अर्थ तो है नहीं वह ऊर्जा जगा सकेगा सारे शरीर में उसके कंपन ध्वनि के कंपन ऊर्जा को जगा देंगे मंडल ध्यान में जॉगिंग का एक ही जगह खड़े होकर तेजी से उचकने का उपयोग किया गया